श्रोताओ हो। आज से हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जय माता गोल्ड, जिसमें हम आपको भारती के संग्रहालय में मौजूद बेशकीमती रिकॉर्डिंग्स। सुनिए सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिसके रिकॉर्डिंग सन 1971 में की गई थी तो आइए सुने प्रोग्राम जय माला गोल्ड सुनने वालों को मेरा आदाब इससे पहले कि मैं अपनी बातों का सिलसिला शुरू करूं और आप सुनने में मशगूल हो जाएं आइए हम और आप एक कवाली सुनकर प्रोग्राम का मूड बनाएं ये कवाली मैंने आपके लिए फिल्म रेशमा और शेरा से चुनी है तो लीजिए पेश है ये कवाली को बेसरों किए हुए हाँ तावर में आज का कावर में आज याद का जलवा दिखा दिया We love. मी जाती नाही आ गया जिक्र आ गया बिक्र कहीं थे मेरे में आ अफान तीनों दुनिया से महंगा फिर था के फिर बुद्ध का आ गया जिक्र से मेरे अफसान में रूपे खुदी का रेडियो पर और दूसरे प्रोग्रामों में मैं इतना बोल चुकी हूँ कि अब कुछ कहने के लिए सोचना पड़ता है और ऐसे मौके पर जब अपनी याददाश्त पर जोर डालती हूँ तो गुज्ता जिंदगी के वाकत तस्वीर बन बनकर सामने आते हैं और मैं उन तस्वीरों में अपने आप को तलाश करने लगती हूँ गोया जिंदगी में गुम हो जाती हूँ और मेरा अकीदा भी यही है कि वो कलाकार कलाकार नहीं जो जिंदगी में खो ना जाए समा ना मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम नरबियत ऐसे माहौल में हुई जहां जिन्दगी को जिन्दगी की से देखा जाता था। फिल्मी से मेरे रिश्ते का सवाल तो बस यूँ समझ लीजिए की फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है मैं उस वक्त से काम कर रही हूँ जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था लेकिन हिरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर जो महबूब साहब ने बनाई थी सच तो यह है कि महबूब साहब ने मेरी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद काम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा बेजाना होगा मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है मुझे अपनी फिल्मी जिंदगी में इतना मेहनती और समझदार डायरेक्टर कोई दूसरा नहीं मिला इस वक्त महबूब साहब की फिल्मों से बहुत से गाने याद आ रहे हैं लेकिन मैं आपको फिल्म मदर इंडिया का ये गीत सुना रही हूँ रोइन की हैसियत से काम किया था तब क्या महसूस हुआ था यह तो ठीक से याद नहीं है हाँ, लेकिन एक मोतीला मोती, से से मोती भैया कहा करती थी एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी क्यों मोती भैया कैसा हुआ और वो बिगड़कर कहते थे हर तेरा टिकारे हाँ, बाप का रोल किया था उनके साथ एक सीन ऐसा था की वो जेल में बंद है और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती ये सीन जरा गमगी मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ एक अंदाज से हवाला थे कि मुझे बहुत आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ। और तब महबूबा गए और एकदम से उसी रोने के दरम्यान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझे मुकम्मल करवा लिया बहरहाल इस वक्त तो मुझे ये डर है की कई बातों में आपको तो गीत सुनवाना ना भूल जाऊ लीजिए ये गजल हासिल है शीश भाग आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में। सकते हैं और अलग-अलग बातें सुनते कोशिश करता है मगर खुद फनकार को भी चाहिए की वो अपने फन को निखारने के लिए उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाक तोड़ करे और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर हमारे सामने आते हैं और से समझे। में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूं। फिल्म अनहोनी मेरा डबल रोल रोल था, था, जो खास और मुश्किल रोल था, वो एक तवायस का कैरेक्टर कोठे पर गई वहाँ आए हुए लोगों के बीच बैठ कर मुजरा सुना और उस नती की चाल ढाल बात नाच गाना पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर यहां तक कि इसी फिल्म के लिए मैंने सिगरेट पीने की भी प्रैक्टिस की इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए और अब इससे पहले की कोई नई बात शुरू करूँ ये गाना पेश करना चाहती है ली मेरी दुल्हन की डोली पवन के की मरीज है। ये एक दिमागी होती है। उस रोल को करने के लिए मैंने कई माने हुए डॉक्टरों से इस मर्ज की जानकारी हासिल की हॉस्पिटल में जाकर शौक ट्रीटमेंट भी देखा खैर शौक देते वक्त जो हालत मरीज की होती है वो एक्टिंग से जाहिर नहीं की जा सकती बहरहाल मैंने कोशिश की थी हकीकत तक पहुंचने की मतलब सिर्फ ये है कि एक्टिंग को अगर हम आर्ट समझकर करें तो हमें काफी मेहनत और रियाज करना पड़ता है ये छोटी छोटी बातें तो होती ही रहेंगी बातों के साथ साथ गीतों का भी मजा लेते चलिए Hey फिल्म देखने के बाद लोगों ने सवालों की बौछार आया, आया, कर दी थी आपको कहानील का दिल घबराया तो वो बम्बई के लिए रवाना हुए रास्ते में यह सोचते हुए कि घर पहुंचकर बच्चे ऐसे मिलेंगे ऐसी ऐसी बातें होंगी लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो कोई भी नहीं था सन्नाटा। तब उन्हें याद आया कि सब लोग तो नंदन गए हैं। रो रहा है। वो आती रही वो इस कदर परेशान हुए के बाद उन्होंने एक होटल में गुजारी और दूसरे ही दिन मुझे टेलीग्राम दिया की मैं आ रहा हूँ तुम लोग वही ठहरो और खुद पहुंचकर उन्होंने मुझे जब ये वाक़ सुनाया तो मैंने कहा अब खुद ही सोच लीजिए कि जब बीवी घर छोड़कर कहीं जाती है तो बेचारे शोहर की कैसी बुरी हालत होती है ना मैं नगवान हूँ अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ लाई भी मुझ में बुराई भी लाखों है मैल दिल में थोड़ी सफाई भी ओ तो मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी लाखों है मैल दिल में थोड़ी सफाई भी थोड़ा सा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 ना कोई राज है ना सर पे ताज है फिर भी हमारे दम से धरती की लाज है ना कोई राज है ना सर पे ताज है फिर भी हमारे दम से धरती की लाज है कन का गरीब है मन का धनवान हूँ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 में झी है सारी दुनिया रोटी के जाल में जीवन का गीत है तुरमेना साल में उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में कैसा अंधेर है मैं भी हैरान हूँ अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं कोई इंसान हूँ दुनिया जो चाहे समझे मैं कोई तो इंसान हूँ हम लोग मुझे जीने दो फिल्म की शूटिंग चंबल घाटी में कर रहे थे कुछ खतरों का सामना भी हुआ एक दिन तो ऐसा हुआ कि हम लोग कुछ फायरिंग सीन एक घाटी में पिक्चराइज़ कर रहे थे। बंदूक की आवाज सुनकर दूसरी घाटी के डाकुओं ने गोली चलाना शुरू कर दी वो समझे शायद पुलिस उनका पीछा कर रही है बहरहाल हम लोगों के साथ पुलिस का काफी इंतजाम था मगर खतरा फिर भी खतरा होता है और हम लोगों की जिंदगी में ऐसे खतरे आते ही रहते हैं आग में तबकर ही सोना कुंदन बनता है अब लीजिए फिर मुझे जीने दो गीत सुनिए I need you. शेरा की शूटिंग की और वहाँ का जिक्र बहुत जरूरी है इसलिए नहीं कि हमने वहाँ शूटिंग की है बल्कि इसलिए कि जहाँ पिछले नौ साल से पानी ना बरसा हो जहाँ एक हरी पत्ती की तलाश में आखें पथरा जाए जहाँ के लोग भूख प्याज का सामना करते हुए तपती हुई रेत पर चलकर मीनू दूर से पानी ले आए मगर अपने गांव को न छोड़े उन्हें अपनी धरती से कितना प्यार होगा करीब दो महीने हम लोग वहां रहे मुश्किल से दस बारह घरों का गांव था वहां के सब लोग हमसे इतना हम भी अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे और सुनील की तो अजीब ही हालत थी उन्होंने कहा कि मैं अपना टेंट खुद उखाड़ूंगा उस वक्त सुनील की आवाज रुँधी हुई थी दिल भरा हुआ था और शायद वो अपने आप को काबू में रखने के लिए खुद से जंग कर रहे थे हम लोग शुक्रगुजार हैं उन गांव वालों के जिन्होंने हमें प्यार और मोहब्बत का न खत्म होने वाला खजाना दिया बेशक जैसलमेर के उस गांव के वो लोग हमारी तहजीब का जीता जागता नमूना हैं। आखिर में अपने सुनने वालों को रेशमा और शेरा का गीत सुनवाती हूँ जिसे बाल कवि बैरागी जी ने लफ्जों का जामा पहनाया है लीजिए रेशमा और शेरा का ये गीत सुनिए